प्रारंभ करते पिछली बार दो बार तीन बार रामचरित मानस हो गया इस बार फिर प्रारंभ उसका कारण करते है कि रामचरित मानस वर्तमान काल में सबसे सिद्धांतों का और सब लोगों के लिए स्वीकृत ग्रंथ है जैसे वेद हैं उपनिषद हैं वो एक प्रकार के सर्वमान्य हैं, वैदिक संस्कृति है उसी के अनुसार हम सब लोगों का जीवन और धर्म चलता है वेदों में उपनिषदों में आगे चलकर के आचार्यों ने अनेक वाद ढूंढे और उनका प्रतिपादन किया किसी ने अद्वैतवाद का किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद का किसी ने शुद्धाद्वैतवाद का किसी ने द्वैताद्वैतवाद का किसी ने द्वैतवाद का ये विभिन्न के उपनिषदों में देखे आचार्यों ने उनको प्रभात से भी लिखे और अपना अपना जो मंतव्य था उसमें उन्होंने सिद्ध किया गोस्वामी तुलसी राशि ने उन्हीं वेद और उपनिषदों का आश्रय लेकर के रामचरितमानस की रचना की और उसकी भी रचना उसी प्रकार से है कि इसको अगर कोई देखे तो इसमें अद्वैतवाद भी दिखाई देता है विशिष्ट अद्वैतवाद भी दिखाई देता है और अन्य अन्य जो बात अभी हमने बताए उनका सबका प्रतिपादन करने वाले भाव जगह-जगह मिल जाते हैं तो जो लोग जिस भावों के हैं उनको उसको इसी प्रकार का इसमें सिद्धांत मिल जाता है और सबको संतुष्टि होती है इसके अलावा कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिनको भी वादों से कोई प्रयोजन नहीं न उन्हें अद्वैतवाद से मतलब है न विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद से मतलब है इन सिद्धांतों से कोई प्रयोजन नहीं वे तो सीधे सीधे धर्म और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए उनको कोई मार्गदर्शन चाहिए और वो मार्गदर्शन कुरान रामचरित मानस में मिल जाता है इसलिए कोई वाद का ना लेकर के भी ज्ञान भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस ग्रंथ में मिल जाती है वैसे अधिकांश रूप में रामचरित मानस को शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद मत है उसके अनुसार इसे माना जाता है कि यह ग्रंथ अद्वैतवादी मत है इसमें पर परमात्मा ब्रह्म वही एकमात्र सत्य है जगत मिथ्या है जीव परमात्मा का ही प्रतिबिंब रूप है ये सिद्धांत जो शंकराचार्य जी का है वही इसमें मुख्य रूप से कहा गया है ऐसा अधिकांश लोगों का मत प्रकार से है और इसके प्रमाण रूप में भी रामचैत मानस में स्थल स्थल पर वही वाक्य मिल जाते हैं जो शंकराचार्य जी के वाक्य हैं वही इस ग्रंथ में भी मिल जाते हैं ये प्रारंभ का एक श्लोक यमायावशर्ती ये श्लोक भी उसी मत को सिद्ध कर देता है और जगह जगह और भी बहुत से इस प्रकार की चौपाइयाँ दो हैं जिसमें एक परम परमात्मा ही सत्य है और अद्वै तत्व है उसके अतिरिक्त तो और कहीं कुछ नहीं जो कुछ नाना रूप भाषित होता है नाम रूप मात्र है प्रतीत मात्र है जीवों का नानात्व तो भी प्रतीति मात्र है यथार्थ में सत्य नहीं है ये सिद्धांत शंकराचार्य जी को जैसे मान्य है वैसे ही तुलसीदास जी को भी मान्य है लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि अद्वैतवाद है तो फिर कौन भक्त और कौन भगवान और भक्ति ये सब कैसे इसका भी निर्वाह कैसे हो इसमें द्वैतवाद की आवश्यकता है कुछ लोगों का मत है कि जब तक द्वैत न हो जीव और ईश्वर इन दोनों का भेद न हो तब तो तक स्वामी सेवक का संबंध नहीं बनता एक भक्त भक्त है दूसरा भगवान है ये संबंध नहीं बनता इसलिए ये ग्रंथ कोई तो ज्ञान का ग्रंथ नहीं है उन लोगों को कहना ये कोई ज्ञान प्रधान ग्रंथ नहीं है ये तो भक्ति प्रधान ग्रंथ है संपूर्ण ग्रंथ में भक्ति का ही प्रतिपादन बार बार किया गया है तुलसी ने आग्रह भी किया है कि भक्ति ही होनी चाहिए अगर भक्ति प्रधान ग्रंथ है तो इसमें भेद भी होना चाहिए भक्त का और भगवान का अद्वैतवादी लोगों का मत है कि भक्ति के लिए भेद होना आवश्यक नहीं है प्रारंभ में जरूर भेद होता ही है अज्ञानी जीव जब तक है तब तक उसे भगवान में और भक्त में अपने आप में भेद लगता ही है और उसी भेद से वो प्रारंभ करता है लेकिन भक्ति जब अपनी पूर्णता पर पहुंचती है, तो है और एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। वो है, वो यहाँ पर एक भगवान ही सब कुछ है भक्त कुछ नहीं है यह अद्वैतवाद हो गया भक्ति का भी रमन मास ने भी उपदेशार में याद होगा कि भक्ति का वर्णन किया और वह भेद भावना से अभेद भावना वाली भक्ति श्रेष्ठ है ऐसे यह ज्ञात होता है कि भक्ति अभेद भक्ति भी हो सकती है जो अद्वैतवाद सिद्धांत में कोई उसका विरोध नहीं होता है उस भक्ति में इसलिए जो लोग प्रारंभिक स्थिति में जीव भाव में है उनको जहां पर द्वैत लगता है उनका द्वैत लगना भी अपने स्थान में ठीक है क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रारंभ से ही तो अभेद भाव प्राप्त नहीं कर लेता परमात्मा के साथ भक्ति प्राप्त करके परमात्मा में एकाकार हो जाए शुरू शुरू से हर कोई तो होता नहीं इसलिए प्रारंभ भेद से ही होता है और अंत में पूर्णता अभेद में ही है ऐसा भी मध्य और ये भी देखते है कि जितने भी अद्वैतवादी दार्शनिक हुए आचार्य लोग हुए ऐसा नहीं था कि वो हो अद्वैतवाद होने के कारण भक्त नहीं थे शंकराचार्य जी जैसा अद्वैतवादी कौन होगा अगर अद्वैतवाद का नाम लिया जाता तो शंकराचार्य जी सबसे पहले आते हैं और फिर क्या देखते हैं कि शंकराचार्य जी में भक्ति नहीं है उनके देखते हैं कि जीवन में उनमें भक्ति भी है और भक्ति पर एक उन्होंने स्तुतियां इत्यादि लिखी हैं तो जब स्तुतियां इत्यादि सब है तो इसके माने जो है भक्ति अद्वैतवादियों में भी हो सकती है उसमें कोई बाधा नहीं ऐसे करके मध्वाचार हुए बाद में ये माधवाचारी। ये जो हुए वो भी अद्वैतवादी लेकिन उनका भी जो है वो भक्त प्रधान साहित्य उनका सब तो इससे देखते हैं कि अनेक अद्वैतवादी दिखाई देते हैं दक्षिण के बहुत से संत हैं वो अद्वैतवादी हुए एकनाथ नाथ इत्यादि ज्ञानेश्वर इत्यादि ये सब अद्वैतवादी ही है लेकिन अद्वैतवादी होते हुए भी सब भक्ति भी सकती है इससे अद्वैतवाद में भक्ति संभव नहीं है ये बात तो निरर्थक है एक सिद्धांत के रूप में भी देखे तो अद्वैतवाद में भी भक्ति हो सकती है और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे बहुत से संत महात्मा ये सब ऋषि ये हुए हैं ये सब अद्वेतवादी भी हुए हैं और भक्त भी हुए हैं लेकिन इसके बाद एक मत और ये आता है कि तुलसीदास जी तो स्वयं शंकराचार्य जी की परंपरा के नहीं है ये रामानंदी वैष्णो रहे तो इनका संप्रदाय रामानंदी वैष्णो संप्रदाय है तो अपने संप्रदाय की बात तो वो कहेंगे कहेंगे और उनके मन में वही प्रधान रहेगा भी जो जिस संप्रदाय का होता है वो अपने उसी संप्रदाय की श्रेष्ठता को मानता है उसी का प्रतिपादन करता है तो ऐसे भी देखते हैं अगर तुलसीदास जी की तरफ देखें तो दिखाई देता है कि इसमें जो है वो जो रामानंदी संप्रदाय है उसी का मत होना चाहिए वो सम्प्रदाय का मत क्या है वो है विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है वही फिर उसी संप्रदाय में रामानंद हुए रामानंद के संप्रदाय में तुलसीदास जी भी तो इससे मालूम होता है ये विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास जी का विशेष मत होना चाहिए और बहुत लोगों ने रामचर मानस की जो व्याख्या की हैं, उनमें उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है कहा कि इसमें ये ग्रंथ विशिष्टाद्वैतवादी है अद्वैतवाद में और विशिष्टाद्वैतवाद में थोड़ा अंतर है अद्वैतवाद में जो ब्रह्म तत्व है उसमें किसी प्रकार का भेद स्वीकार्य नहीं है स्वगत भेद भी स्वीकार नहीं है और सजाती भी की तो बात ही क्या लेकिन विशिष्टाद्वैत में सजाति भी जातीय भेद तो नहीं माने गए लेकिन स्वगत भेद स्वीकार कर लिया गया कि ब्रह्म के अंतर्गत जो है वो हो वही ब्रह्म है वो ईश्वर है वही ब्रह्म जगत है और वही ब्रह्म जीव है तो आप देखें विशिष्टाद्वैत बाद में जगत का और ईश्वर का संबंध कैसे हो गया कि ईश्वर भी ब्रह्म जगत भी ब्रह्म और जीव भी ब्रह्म तीनों ब्रह्म तीनों ब्रह्म कैसे हो गए इनके सबके लक्षण तो अलग अलग हैं तो कहा ये सब लक्षण ऐसे हैं कि ब्रह्म ही स्वगत भेद के द्वारा मन उसी में जैसे एक तने में वृक्ष के तीन शाखाएं निकलिया हूं ऐसे ही एक ब्रह्म जो है वो हो जब नाना रूप को प्राप्त हुआ जगत की रचना हुई जीवों की रचना हुई तो वही ब्रह्म ही तीन रूपों को प्राप्त हो गया तभी समय क्या हुआ कि विशिष्टा इस बात में यद्यपि ईश्वर भी ब्रह्म ही है जगत भी ब्रह्म ही है जीव भी ब्रह्म ही है लेकिन तीनों सत्य हैं। ईश्वर भी सत्य है जगत भी सत्य है जीव भी सत्य है सत्य तीनों है क्योंकि ब्रह्म सत्य है इसी प्रकार के ये तीनों भी सत्य है ये सिद्धांत स्वीकार करके विशिष्टाद्वैतवाद आता है तो बहुत लोगों को ये सिद्धांत प्रिय लगता है माने ये अपनी अपनी अपनी अपनी जो हो, हो भावना की बात है किसको किस प्रकार का प्रिय लगता है तो विशिष्टाद्वैतवाद भी अपने स्थान पर उत्तम सिद्धांत है एक सिद्धांत को लेकर के दूसरे सिद्धांत के खंडन करने की कोई बात नहीं जो आचार्य इस प्रकार से विशिष्टाद्वैतवादी है और परंपरा भी उनकी चली है और उनके अनुयायी भी बहुत से लोग हैं तो इसीलिए अनुवायी है, है कि उनको वो बात जचती है चित्र में बैठती है और पर वो उनको प्रिय लगती है उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीते भी हैं, साधना करते हैं सिद्धि को प्राप्त होते हैं वो भी परम को प्राप्त होते हैं शंकराचार्य के सिद्धांत पर जो ये ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं जगत बिल्कुल ब्रह्म से विपरीत लक्षण वाला है विलक्षण है विपरीत लक्षण वाला है मैंने विपरीत लक्षण वाला है कि उसमें ब्रह्म का कोई लक्षण है ही नहीं उसमें उसको न वो सत्य है न चित्त है न उसमें आनंद है निक्रस है न निर्विकार है ये जगत में सब ये सब इसकी विपरीत लक्षण है जीव भी नाना रोग जीव जीव जो वो हो तो जीवों का नानात्व जो है वो भी मिथ्या है ये अद्वैतवाद के सिद्धांत में तो कुछ लोगों का द्वैत सिद्धांत ही प्रिय लगता है उसी के अनुसार जो हो उसको जो है उसी का फॉलो करते हैं उसी का अनुसरण करते हैं और उसी के अनुसार अपने साधना इत्यादि करते हैं विचार चिंतन करते हैं परमात्म भाव को प्राप्त करते हैं अपना मत जो है मैंने अपना मत के माने हम लोगों की जो परंपरा है वो हो स्वामी चिन्मानंद जी के गुरुदेव की परंपरा है और उनकी परंपरा शंकराचार्य जी की परंपरा है ये किसी से छिपा नहीं शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ हैं और जो उनके भाष हैं उन्हीं का आधार बना करके गुरुदेव ने ये सब अपने धर्म का और जो ब्रह्म विद्या इत्यादि है अध्यात्मवाद है तो सबका प्रचार प्रसार उसी किया उनके समस्त ग्रंथों में व्याख्यानों में सर्वत्र जो है शंकराचार्य जी के सिद्धांत का प्रतिपादन है उन्होंने अन्य सिद्धांतों के साथ अद्वैतवाद का समन्वय भी किया गुरुदेव तो कहते हैं कि देखो जितने के द्वैतवादी द्वैताद्वैतवादी सिद्धांत हैं जितने भी विशिष्टता द्वैतवादी इत्यादि सिद्धांत हैं। ये सब अध्यात्म के मार्ग की विभिन्न मंजिलें हैं और हर व्यक्ति के लिए ये मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति इनको किसी का इनको इनको दोष नहीं दे सकता द्वैतवाद भी एक मंजिल है और वो भी पार करनी ही पड़ती है जो तो द्वैता द्वेक्त में आता है वो मंजिल भी पार करनी पड़ती है तो जिस मंजिल पर जो व्यक्तियों को चलना है भरा उसका विरोध कौन कर सकता है तो व्यवहारिक दृष्टि देखें कि इनमें किसी सिद्धांत से कोई विरोध कर ही नहीं सकता है जो अंतिम मंजिल पर पहुंच गया और उसे अपने समाज की दशा में एक परमात्मा ही सर्वतम दिखाई देने लगा और परमात्मा से अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है इस अनुभूति ऐसी अंत में अनुभूति हो गई तो उसकी दृष्टि तो अपनी जैसी दृष्टि है तो उस दृष्टि को हर कोई व्यक्ति तो समझ नहीं सकता और स्वीकार भी नहीं कर सकता इसलिए उस तो व्यक्ति को जो कि अपने अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया है उसे कोई ऐसा आग्रह भी नहीं कि हम जिस बात को कह रहे हैं वो सब लोग उसको शिकारी कर लें। जब उस मंजिल में पहुंचेंगे तब अपने आप ही उनको जब, आए, जब, आए, जब तक उस मंजिल पर नहीं पहुँचते और कहीं है विशिष्टाद्वैतवाद की स्थिति में तब तक वही सत्य दिखाई देगा मधुवाचार्य के द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य के द्वैताद्वैतवाद का जब उनको जहाँ पर दिखाई देगा वही उनको सत्य दिखाई देगा कहीं उनको जो है द्वैतवाद ही सत्य दिखाई देगा बिल्कुल प्रारंभ में तो जब देखते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता जीव और ईश्वर दोनों कहां एक कैसे हो सकते हैं तुलसीदास जी ने भी जीव और ईश्वर में एक समानता नहीं हो सकती दोनों में भेद है इस बात से शुरू किया इस सिद्धांत भी बोल दिया ईश्वर जो वो एक है जीव अनेक है और फिर जो है ईश्वर जो है सबका स्वामी है जीव उसके अधिन है।, है, है, तो है कि जीव जो है वो जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है ऐसे गोस्वामी ये ने पूछ दिया ईश्वर कि के समान जीव नहीं हो सकता इसके माने वहा वो भरवस्त द्वैत की स्थापना कर रहे हो ऐसा साफ दिखाई देता तो इसके माने है कोई तुलसीदास जो है वो हो विशिष्टा अपने संप्रदाय को ही लेकर के ज्यादा हट कर रहे हो ऐसा भी नहीं है उनको ये दिखाई देता है कि वो का प्रतिपादन कर रहे हैं ये इस प्रकार के भी भाव मिल जाते हैं रामचरित मानस में और ग्रंथों को भी देखें जैसे विनय पत्रकार इत्यादि उनके ग्रंथ देखे तो उससे भी ये पता चलता है कि तुलसीदास जो है वो चाहे भले ही विशिष्टाद्वैतीवादी संप्रदाय के द्रा� हो लेकिन उसका भी उनके मन में दुराग्रह नहीं है एक जगह कहते हैं बिने पत्रकार में कु सत्य झूठ रूप को माने कह कुलसीदास परिहरे तीन गुण सो आपने पहचाने को कहा सत्य झूठ कह कोई कोई सत्य कहता कोई झूठ कहता और उभय रूप कोई माने कोई कोई इस प्रकार से है ऐसा मानता है सत्य भी है झूठा भी है दोनों ही बातें उसमें भा? तो तुलसीदास कह, हमारा विचार क्या है कि किस परिहरे तीन भ्रम कहते तीनों कहता वो भी भ्रम है कहता वो भी भ्रम है और जो सत्य कहता वो भी भ्रम है जब यह तीनों भ्रम मिटे तब आप पहचाने तब आपन पहचाने के बने अपने स्वरूप को पहचाने अब देखो यहां आपन पहचाने बने दो बातें हैं एक तो बुद्धि के स्तर पर द्वैता द्वैत जितने में बुद्धि के स्तर पर है अपने स्वरूप के स्तर पर आते हैं तो वहां नद्वैत ना है नाद्वैत है वो तो जैसा है वैसा है उस प्रकार का उससे अनुभव में आता है एक मतीय तुलसीदास जी का ही इसमें दिखाई देता है तो इनकी इन सब बातों को किस प्रकार का सिद्धांत तुलसीदास जी को मान्य है इसको खोज पाना और भूल पाना ये मुश्किल काम है बस यही है कि जो जिस भाव से ग्रंथों को देखता है जैसे उपनिषदों को जिस भाव से पढ़ता है वही मत उसमें मिल जाता है रामचरितमानस में भी तुलसीदास के सिद्धांत में भी जो जिस भाव से इसको पढ़ेगा उस भाव से उसको उसमें वो मत उसमें मिल जाएगा उसके मत का प्रकोषण होता दिखाई देगा लेकिन एक बात और देखते हैं जो शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय में दूसरे पाद में वहां पर एक स्थान पर जब शंकराचार्य जी सांख्य मत का खंडन करते हैं तो अन्य मतों के खंडन के संबंध में प्रश्न आता है वहां पर वो वह स्वयं ही एक प्रश्न उपस्थित करते हैं पूर्व पक्षी की तरफ से पूर्व पक्षी कहता है कि आपको तो अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहिए स्पष्ट करो आपका मत क्या है समझाओ सिद्ध करो आपको इससे मतलब क्या कि दूसरा का मत ठीक है कि गलत है पूर्व कहता है शंकराचार्य उसके उत्तर में कहते हैं कि यह बात सही है कि हमें अपने मत का प्रतिपादन करना चाहिए स्वयं अपने मत का प्रतिपादन करते हैं लेकिन जन साधारण में जब लोग जो है वो साधारण व्यक्ति अन्य मतों के प्रतिपादन करते हुए ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो उनके मन में भ्रम हो सकता है उनके कल्याणार्थ हम दूसरे मतों का खंडन करते हैं हमें किसी दूसरे मत से वैध नहीं है विरोध नहीं है केवल उन मतों में जो दोष दोष है उस को हम दिखा माकर देते हैं और फिर भी हम यह कहते हैं कि जिनकी जहां तक पहुंच हो वहां तक उस मत में उस प्रकार से उसका अध्ययन करें साधना करें आगे बढ़े हम किसी किसी भी मत का हम ऐसा नहीं कहते हैं मत का कहीं हम उससे जो करते हो बैर भाव किसी मत से हो हमारा बैर भाव किसी मत से नहीं है लेकिन मतों में जहां जहाँ कहीं जो कुछ दोष है उन दोषो को बता देना हमारा धर्म है तो इससे ये ज्ञात होता ही है कि यदि कहीं दूसरे मतों में दोष आते हैं तो शंकराचार्य जी की परंपरा से चलने वाले व्यक्ति जो है वो फिर अन्य अन्य मतों की जहां शंकराचार्य ने जो दोष दिखाए हैं, उन दोषो का वर्णन कर देना भी कोई बैर नहीं है कोई झगड़े की बात नहीं है अगर वो दोष उसमें जो दूसरे मतों में है वो किसी को समझ में आ जाए तो सुधार करना चाहे कर ले और उसको वो दोष नहीं दिखाई देता नहीं समझ में आता दोष न होकर उसे गुणाही दिखाई देता है तो उसे अपने माने रहे तो माने रहने में कहीं कोई उससे बैर थोड़े हो गया आखिरकार जितने भी संप्रदाय है वो सब सभी का प्रतिपादन करते हैं वे सभी जीवन के अच्छाइयों गुणों को भलाइयों का उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं जीवन का उन्नयन हो विकास हो सभी लोग समाज में साधु स्वभाव के बने सभी अच्छे बने सभी सुखी रहें ये सभी संप्रदायों का भी भाव है कोई कोई संप्रदाय ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्तियों को अधोगत में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हो तो उससे बैठ करो सभी लोगों का कल्याण सभी चाहते हैं सभी इसलिए जब वो हो जब सभी एक ही रास्ते के रागी रहे एक ही दिशा में सब लोग जा रहे हैं तो किसी से बैर करने का क्या सवाल इस भाव को ध्यान में रख के इसको देखते हैं कि रामचरित मानस जो है इसका अध्ययन करना हम लोगों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है नहीं तो प्रश्न ये आता है कि और गण क्यों नहीं लेते रामचरित मानस बार बार क्यों पाठ होता रहता है ये पूछते हैं लोग बार तो उसका कारण ये है अभी जैसी बात बताई उसी के अनुसार एक बात ये भी ध्यान में देने की है कि तुलसीदास की एक विशेष महिमा है जो तुलसीदास ने जान बुझ करके रखी है हो सकता है तो उपनिषदों में भी वो बात हो और उपनिषदों ने उसको जानबूझ करके न रखा हो लेकिन तुलसीदास ने तो जानबूझ कर रखा है और वो है समन्वय तुलसीदास जी केवल वेदांति और भगवान के भक्त ही नहीं है बल्कि वे अपने काल के सजग होकर के दृष्टा भी थे समाज की गति को देख रहे थे लोगों की दृष्टि को देख रहे थे तो सारे समाज को किसी तो एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए संमार्ग पर लगाने के लिए भी जिम्मेवारी उनकी ही थी अगर ये तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को विशिष्टाद्वैतवादी साखा बना दिया होता या साफ साफ अद्वैतवादी ही बना दिया होता तो उसका परिणाम क्या होता की समाज में जितने लोग है लाखों करोड़ों होता या अद्वैतवादी ग्रंथ होता तो एक संप्रदाय मात्र का ये ग्रंथ होकर के रह जाता बाकी लोगों का ये ग्रंथ न होता लेकिन तुलसीदास तो चाहते हैं कि स्त्री पुरुष ब्राह्मण सबका ये ग्रंथ बने जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं समाज में ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बने ऐसा भाव रख उन्होंने रखा इसलिए उन्होंने समन्वयवाद रखा कि सबका कल्याण हो सबका हित तो हो ये भाव रखा उसमें समन्वय बाद में फिर कई बातें समन्वय बाद की थी जो तुलसीदास तो जी के सामने एक चुनौती के रूप में थी एक तो तो सबसे पहले जहां बाद की बात आती है तब तो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म इस दो ब्रह्म के रूपों का समाज में एक प्रकार से विभाजन सा हो गया था जैसे कबीरदास जी की जो परंपरा चली उन्होंने भगवान राम को तो माना उनकी आराधना की पूजा की उनको अपना इष्टदेव माना लेकिन उनके राम कबीर के निर्गुण राम रहे और सगुण राम को स्वीकार नहीं कर सके तब देखो यहां से जब एक प्रकार के निर्गुण और सगुण में से एक पक्ष जो है वो हो कट गया और एक पक्ष ही कबीरदास के साथ रह गया ऐसे ही समाज में और भी बहुत से संप्रदाय थे जहां पर कोई सगुण रूप में मानता था सगुण ही रूप मानता है और निर्गुण रूप भगवान से कोई उसका मतलब ही नहीं बल्कि एक दूसरे का खंडन करने वाले सब हो गए जो निर्गुण संप्रदाय निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं वो सगुण का खंडन करने लगे जो सगुण ब्रह्म को मानने वाले थे वो निर्गुण ब्रह्म का खंडन करने लगे और अपने अपने तर्क देने लगे तो तुलसी राज जी को ये अच्छा नहीं लगा ये कौन सी बात ब्रह्म एक ही पर ब्रह्म परमात्मा एक कहे सगुण एक कहे निर्गुण और अपने देकर के झगड़ा करें ये तो मूर्खता की बात है तुलसीदास जी ने पूरी ताकत लगा करके निर्गुण सगुण ब्रह्म की दोनों की एकता स्थापित की ये भले ही कहते रहे तुलसीदास तो जी हमें प्रिय सगुण ब्रह्म है वो बात दूसरी है लेकिन ये नहीं कहते कि निर्गुण ब्रह्म से हमें कोई मतलब नहीं और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म हो ही नहीं सकता ये बात तुलसीदास जी को मंजूर नहीं जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म है लेकिन हम सगुण रूप हमें अच्छा लगता है ये बात दूसरी इतना मत तुलसी दास जी का रहे तो ये तो समन्वय होगा हो निर्गुण सगुण का समन्वय कर दिया इसी प्रकार से एक बड़ा विरोध चल रहा था शैव और वैष्णव तो था और उस समय बड़ा झगड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस समय वो दो संप्रदाय बन गए शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय और एक दूसरे को सब नीचा दिखाने को तैयार थे कर खंडन करते रहते थे वो शैव कहते थे वैष्णव मूर्ख है और वैष्णव कहते थे शैव बिल्कुल मूर्ख यहाँ तक गाली गलौज पर उतराये जहां पर आकर तो कोई अध्यात्म विद्या कोई इसलिए नहीं है कि लोगों से बैर खड़ा कर लिया जाए और उनकी निंदा की जाए इसलिए नहीं है जो शैव दर्शन जिस प्रकार से है वैसे वैष्णो दर्शन भी है और दोनों में ही दोनों ही है दोनों में कोई भेद नहीं है अंतथा वही परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादन सबका उद्देश्य यही के मनुष्य भला बने श्रेष्ठ बने अपने दुर्गुणों से कमजोरियों से बचे परमात्मा भाव को प्राप्त करे मुक्ति प्राप्त करे शैव होंगे तो भी उसको यही प्राप्त कराना वैष्णव होगा तो भी उसको यही लक्ष्य प्राप्त करना है इसलिए भेद था उसको भी दूर करने की भरसक कोशिश उन्होंने की और उसका प्रभाव भी पड़ा देखते है कि तुलसीदास जी के बाद समाज जो इतिहास चलता है उसमें शैव वैष्णव का विरोध समाप्त भी हो जाता है नहीं चलता फिर आगे चलकर करके एक दूसरे प्रकार के विरोध उत्पन्न हुआ तुलसीदास जी के बाद में जो अभी पिछली शताब्दी से प्रारंभ हुआ था और वो हुआ आर समाज और सनातन धर्म ये रूप बन गए एक मूर्त पूजक और एक मूर्त खंड समाधी अब भी मूर्त पूजा का विरोध अब भी करते हालांकि उनका जो विरोध सनातन धर्म से पहले जैसा था और सनातन धर्मियों का आर समाज के प्रति जैसा विरोध था वो विरोध समाप्त हो गया वो जो ज्वाला थी वो ठंडी हो गई अब उतनी नहीं हो रह गई है लेकिन अब भी आर्समाज संप्रदाय जो है वो अन्य सब बातों को मानने को तैयार है सनातन धर्मियों की और बातें सम्मानने को तैयार है लेकिन मूर्ध पूजा मानने को अभी तैयार नहीं है। जहाँ मूर्ध पूजा की बात आएगी अभी जैसे दिल्ली गए तो वहाँ एक सनातन धर्म आर्य समाज मंदिर में गए तो वहां उन लोगों ने हमें भी आगे इसी प्रकार का कार्यक्रम रखने के लिए इन्वाइट किया कहा कि इस आर्य समाज मंदिर में इतना बड़ा मंदिर पड़ा हुआ है कोई रोज काम यहाँ होता नहीं खाली पड़ा रहता है आप चार दिन चाहो तो इसमें यहाँ करो यहाँ पैसा भी हमारे पास फंड्स भी हैं हम सब लोग आएंगे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे ठहरने के लिए देखो कमरे बने हुए हैं आचार्य के रहने के लिए कमरा बना हुआ है हॉल इतना बड़ा पड़ा हुआ है हमारे पास दरिया है गद्दे हैं माइक है ये वो सब साधन है आइए इसमें करिए आ करके लेकिन बस ये है कि जितना कार्यक्रम चले उसके बीच में मूर्त पूजा का प्रतिपादन हो उसकी चर्चा न हो बाकी आप सब करिए आप लोगों को डॉक्टर बुलाइए शरीर के लोगों के रोग निवारण के लिए जितने वो चिकित्सा वगैरह बताओ वो सब मंजूर है आज समाजी भी सुनेंगे सनातन धर्मी भी सुनेंगे कोई विरोध की बात नहीं आर्थिक स्थिति वृद्धावस्था के लोगों की आ जाती है उसमें समस्या आ जाती है उसको दूर करने के लिए आप बताइए उसमें भी हमको कोई विरोध नहीं है मानसिक लोगों की समस्याएं आती हैं अकेला होता है वृद्धावस्था में व्यक्ति का जी घबड़ाता है ये समस्याएं मानसिक आती हैं उनका भी समाधान जो आपको बताना है वो सब आप बताइए ये सब इस प्रकार की बातें आपको जो करनी सब तरह कर में कोई विरोध नहीं हम सब लोग भी सब आएंगे हर समाजी सब बैठेंगे सब सुनेंगे भी आ करके सब आपकी सहायता सेवा जो कोई जरूरत होगी वो सब करेंगे लेकिन बस बात क्या ना हो बस मूर्ख पूजा की बात मत करना मूर्ध पूजा <coughs> तो उनके हर समाज मंदिर में देखते हैं तो सब जगह मंदिर इस प्रकार का बना हुआ मूर्ति कहीं नहीं किसी कोने में मूर्ख नहीं मंच सीधा सीधा साफ साफ बना हुआ है भाषण दो कहीं मूर्ति और वहीं से थोड़ी दूर के ऊपर तो तो कृष्ण भगवान है राधा कृष्ण का है ये लक्ष्मी नारायण है ये भगवान शंकर है ये भगवान हनुमान जी है ये देखो दुर्गा देवी है सब जितने सब जिते देवता देवता और बढ़िया बढ़िया मूर्ति खूब बढ़िया मूर्ति है वो चमचमाती हुई बिल्कुल ऐसा मानों पर जागती इस प्रकार की बड़ी साइज की मूर्तियां सब सुंदर सुंदर खुद सजी हुई हुए वस्त्र आदि सब आभूषण आदि धारण किए हुए सब चमचमाती हुई सन्नसी से लगे हुए जगह जगह सुंदर सजावट वाला मंदिर वो दिखाई देता है वो भी कहते है कहते हैं कि यहाँ पर रहने की ज्यादा जगह नहीं है लेकिन हॉल यहाँ पर भी है आप चाहो तो यहाँ पर कार्यक्रम करवा करके यहाँ भी हो सकता है कहने का कार्य पर ये कि देखो अब ये जो बाद में जो इस प्रकार का भेद चला सनातन धर्म का और आर्य समाज का ये एक प्रकार का ऐसा लगता है कि समाज ही कुछ लोगों की बुद्धियां इस प्रकार की होती हैं कि एक न एक भेद खड़ा कर देंगे वो मान लो किसी समय समाप्त भी हो गया इस प्रकार का आर्य समाज सनातन धर्म का मतभेद समाप्त बिल्कुल समाप्त हो जाए समन्वय दोनों में भी हो जाए तो उसके बीच में कहीं कोई दूसरा द्वैत निकल आएगा कोई ना कोई लोग बात फिर प्रकार की कोई रचना कर लेंगे कि हमारा मत ये है तुम्हारा मत ये है इस प्रकार कहीं ना कहीं ले आकर के फिर खड़ा कर देंगे तो ये जो है ये लौकिक बुद्धि व्यक्तियों की हमारे विचार से ये है वो काम करती रहती है और भेद बुद्धि का स्वभाव भेद है और वो अपने स्वभाव के अनुसार बुद्धि में जब ज्ञान और समझ जब आती है तो उसका प्रभाव भेद भी दिखाई देता है लेकिन जब व्यक्ति आगे चल करके उस भेद से आगे का भी रास्ता है अंतता परमात्मा तक आत्मा तक उसी में समर्पण भाव हो जाए चाहे परमात्मा का ज्ञान हो जाए जब उस भाव को कर लेता है है तब उसका दुराग्रह समाप्त भी होता है। इस प्रकार से ये आगे चलता रहता है इसलिए तुलसी राशि ने अपने समय तक जितने इस प्रकार के भेद बुद्धि के दुराग्रह थे उन सबको उन्होंने दूर करने की कोशिश की तो समन्वय भूलाए इसी प्रकार से एक भेदभाव इस बात में भी था भाषा को लेकर के भी था उस समय कुछ लोग ये समझते थे कि संस्कृत भाषा ही आध्यात्मिक भाषा है अगर आध्यात्मिक कुछ बात कहनी है या लिखनी है तो संस्कृत में ही लिखी जाएगी अन्य किसी भाषा में लिखी ही नहीं जा सकती लेकिन तुलसीदास जी ने उसको हो, उसको तोड़ा अगर कबीरदास आदि तो सूरदासाद ने भी उसी को स्वीकार किया और भाषा में भाषा के मान उन्होंने हिंदी भाषा को भाषा कहा भाषा का, का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। चला, चाहे चाहे चाहे भाषा संस्कृत संस्कृत हो, हो, हो, और हिंदी लेकिन भगवान में प्रेम सच्चा चाहिए, भाषाओं से क्या लेना देना है लेकिन उस समय भाषाओं का भी विरोध था वो भी तुलसीदास जी ने समाप्त किया तुलसीदास जी की भाषा के हिसाब से देखते हैं तो संस्कृत भाषा में तुलसीदास जी का रचना करने की सहमर्थ कम नहीं है उनके श्लोकों को जो देखते हैं मंगलाचरण इत्यादि के श्लोक रामचरित मानस में अन्न दिए गए हैं उनको देख सुनने से ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी अगर संस्कृत में भी गंभीर की रचना करते तो बड़ा ललित ललित साहित्य तैयार होता और बड़ा हृदयग्राही होता बड़ा प्रिय होता उसमें भाषा में मधुरता होती जो भाषा के अन्य गुण है वो सब उनको उसके संस्कृत भाषा में भी आ जाते लेकिन तुलसीदास जी ने संस्कृत में रामचरित लिखना शुरू करके भी नहीं लिखा अब कथन तो इस प्रकार का है कि उन्होंने पहले संस्कृत में लिखना शुरू किया लेकिन लिख करके जब रात में ढकते थे तो सवेरे देखते तो तो साफ हो गया मिट गया तो दूसरे दिन फिर वो लिखते थे क्या हो गया सैर उड़ गई क्या हो गया दूसरे दिन फिर लिखते थे, थे फिर वो गायब हो जाता था तो तीसरे दिन फिर लिखा फिर गायब हो जाता था तब तो उन्होंने भगवान से पूछी भगवान ये क्या मामला है कैसे ये क्या हो जाता आखिर क्या ग्रंथ हम लिखने का अधिकारी नहीं है कि नहीं होना चाहिए तब उनको स्वप्न हुआ रात्र में शंकर जी का कि तुमको ये चाहिए कि रामचरितमानस हिंदी में लिखो इस समय भाषा जो है हिंदी है तुम चाहते हो कि ज्यादा ज़्यादा लोगों का कल्याण हो तो संस्कृत से नहीं होगा संस्कृत में बहुत ग्रंथ है तो हिंदी में लिखो तब उन्होंने तुलसीदास जी ने जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो फिर वो स्थायी रहा फिर वो मिटा मिटाया नहीं है लिख लेकिन तुलसीदास ने जब सब लिख भी दिया और उसको लोगों के सामने उद्घाटित किया रामचरित मानस जैसा एक ग्रंथ लिख के तैयार हो गया है और वो हिंदी में, तो उस समय के जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे उन लोगों ने इस हिंदी भाषा के रामचरित मानस का घोर विरोध किया अब वो दूसरा विरोध उनको सहन करना पड़ा उनको सामना करना पड़ा तब फिर बहुत वाद विवाद हुआ उसके बाद में हुआ कि भाई इसका निर्णय शंकर करेंगे कि हिंदी भाषा का ग्रंथ स्वीकार्य सब है और ये भी कोई अपना धर्म ग्रंथ हो सकता है इसको सिद्ध करने के लिए फिर रामचरितमानस को नीचे रख करके और उसके ऊपर तमाम प्राण और वेद और उपनिषद सब उसके बाद और संस्कृति के जितने ग्रंथ थे उसके ऊपर रख करके उसमें मंदिर में शंकर जी के मंदिर में रख करके बंद कर दिए गए और दूसरे दिन देखा गया कि देखे कि भाई इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या होता है तो दूसरे दिन उठे तो मानव हुआ कि रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ है हा? तो इससे समझ में आया लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ इसके मने शंकर जी को स्वीकार है कि रामचरित मानसों से संस्कृत के ग्रंथों से भी श्रेष्ठ है ऐसे करके अब ये तो जो जनश्रुतियां हैं किस प्रकार से कैसे बन गई क्या हो गया अब ये उसमें चमत्कार की बात है कि सत्य की बात है कि क्या बात है उसको न लेकर के बात कहने के है इतनी बात तो सत्य ही है कि रामचरित रचना होने के बाद में संस्कृत के विद्वानों ने इसका विरोध किया था लेकिन कुछ काल के बाद में फिर धीरे धीरे करके ये हिंदी भाषा का ग्रंथ भी स्वीकार होने लगा लेकिन के समय में बहुत कम लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक ग्रंथ और सिद्ध ग्रंथ मानना स्वीकार कर पाए बिरले बिरले ही बस एक ये थे कि काशी नरेश जो थे उन्होंने जरूर तुलसीदास जी की सहायता की और उनकी एक पोथी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई काशी नरेश के संग्रहालय में उनकी अभी रखी हुई है लेकिन वैसे उनकी जो मूल प्रकृति थी तो लोगों ने चोरों ने चौरा को उठा करके गंगा जी फेंक दी कहा फेंक दिया पानी में तो उसमें से जब वो निकाली गई तो आगे पीछे के पन्ने उसके सड़गल गए थे बीच के थोड़े से पन्ने उसमें रह गए थे उनको लेकर के फिर उनको लिखा गया तो ये सब इसको जो है इसको फेस करना पड़ा कि समाज किस प्रकार से हिंदी का विरोध करता रहा हिंदी भाषा में ये ग्रंथ नहीं हो सकते हैं ये कहते रहे लेकिन फिर भी कालांतर में देखते हैं कि इसके बाद में रामचरित धीरे धीरे करके समाज में प्रचार प्रसार में आया और चार वर्ष के बाद रामचरित मानस में एक प्रकार से जीवन जागृत हुआ और अब देखते हैं कि दिनों दिन इसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष क्या संपूर्ण भारतवर्ष में बल्कि विदेशों तक में इसका प्रचार होता चला जाता है जैसे गीता जो है सारे विश्व भर में भारतवर्ष का ग्रंथ जो है स्वीकृत मान्य ग्रंथ है इसी प्रकार से राम उसके बाद रामचरित मानस सारे विश्व में मान्यता को प्राप्त कर रहा है जैसे गीता संसार सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है इसी प्रकार गीताओं का बहुत से अंग्रेजी में तो जान कितने अनुवाद हो गए हैं रूसी भाषा में भी अनुवाद हो गया और फ्रेंच लैटिन में भी अनुवाद हो गया और कोई जो भाषाएं होंगी संसार की उन भाषाओं में भी इसकी तुलसीदास जी की रामचरित भगवान की कथाएं तो बहुत है बाल्मीकि भी है और भी है लेकिन मुख्य बात जो है तुलसी राशि की कथा की है इसके अनुवाद जो है वो अन्य अन्य भाषाओं में हो और कुछ लोगों ने कवियों ने तो ये कोशिश की है कि जिस प्रकार की ये दोहा चौपाइयों में काव्य रचना है ऐसे ही अनुवाद करके काव्य रचना ही बना दें ऐसा भी कोशिश की गई है उसका अनुवाद किया गया अंग्रेजों में से एक एटकिन कवि हो गया है लगभग पचास साल पहले तो उसने एक देश की तुलसी की चौपाइयों की चौपाइयों में की इसी प्रकार के उसी ऐसे कपलेट्स उसने बना दिए जैसे चपाई है उसी प्रकार के अंग्रेजी में बना दिए हैं और उस, उसको पढ़ो तो बस उसी प्रकार का फ्लो उसमें भी आ जाता अंग्रेजी में भी रामायण पढ़ी जा सकती है और चपाइयों में पढ़ी जा सकती है हिन्दुस्तान टाइम्स ने उसे प्रकाशित भी किया था उसने वहाँ के प्रकाशन में से तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये संसार भर में अब ये मान्यता को काफी ये ग्रंथ इस रहा है ये इसकी ग्रंथ की ये महिमा है इसलिए इस ग्रंथ का ही अध्ययन करना चाहिए अब तो इसके ऊपर के ऊपर ऊपर अनुवाद की तो बात दूसरी इसके भाषा तैयार हुए बहुत भाषा रामचरित ऊपर भी तैयार हो गए बड़े बड़े ग्रंथ बड़ा ग्रंथ वैसे ही है और भाषा लिखने के बाद में बहुत विशाल रूप इसके हो जाते हैं तो ऐसे है बहुत से की कथा सुनाने वाले कथाकार हुए और उसके विद्वान हुए उन्होंने इसका विस्तार किया है इन कथाओं में से जिसे आजकल राम किंग किनकर हैं वो कथा रामचरित मानस की सुनाते हैं और गंभीर और विवेचनात्मक उसको कथा देते हैं इसी प्रकार से आज से 77 वर्ष पहले एक पंडित राम कुमार हो गए हैं तो राम कुमार जो है वो उन्होंने रामचरित के ऊपर बहुत गंभीर चिंतन किया सारा जीवन उन्होंने रामचरित के अध्ययन में तुलसीदास जी के अध्ययन में लगा दिया और उन्होंने उसकी व्याख्या पर कथा सुनाते रहते थे फिर व्याख्या भी लिखी उन्होंने व्याख्या उन्होंने व्याख्या क्या लिखी उन्होंने जो सुनाते तो कोई ना कोई भाव उनके मन में आ जाता था विचार आ जाता था जो आता था उसको लिख लेते थे उसे वो खर्रा कहते थे खर्रा लिखते चले गए लिखते चले गए इसी प्रकार से तो पंडित राम कुमार का खर्रा इस प्रकार से प्रसिद्ध था वो तो उसमें उन्होंने ये सब बहुत सी बातें जिन्होंने लिखनी तो वहां से इसका एक क्रम प्रारंभ हो गया क्योंकि रामचर राम मानस के ऊपर जो है वो भाषा लिखे जा सकते हैं व्याख्या लिखी जा सकती हैं तो फिर तो उसके बाद में और भी लोग बहुत से हुए उन लोगों ने भी इस लिखा कुछ लोगों ने स्वयं इसके ऊपर भाष्य लिखे और कुछ लोगों ने जो कथाकार होते रहे उनकी कथाओं को सुन करके उसके ऊपर उन्होंने लिख करके भाषा तैयार कर दिए है इस प्रकार से विस्तृत अध्ययन हो रहा है एक बात और भी ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य के विभाग सभी विश्वविद्यालयों में है अपने भारतवर्ष में भी है और विदेशों में भी जहां कहीं हिंदी के कुछ विद्यालय हैं, वो जहां हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाती है तो कहीं कहीं सेक्शन इसके भी है हिंदी के तो जहां कहीं इस प्रकार के है वहां पर और और कमियों के और लेखकों के उनका साहित्य पढ़ाया जाता हो तो पढ़ाया जाता हो किसी का छूट जाए किसी का न छुट जाए लेकिन तुलसीदास जी का साहित्य पढ़ाया जाता है माने हिंदी भाषा तो तुलसीदास जी का साहित्य अनिवार्य रूप से माने तुलसीदास जी के साहित्य के बिना मानो हिंदी भाषा हो ही नहीं सकती इस प्रकार का और फिर जब ये देखा गया कि हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र हैं वो जब पी डिलीट करते हैं तो उन्होंने जो शोध कार्य किए हैं तो जितने भी शोध कार्य विभिन्न साहित्य के लेखकों और विचारकों के तमाम रूपों में हुए हैं उन सब में अधिकांश साहित्य जो है वो हो, तुलसी राशि के ऊपर ही लिखा गया बहुत शोध कार्य भी तुलसी जी के ऊपर हुआ साहित्यिक दृष्टि से भी और इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से भी कभी कभी जब देखते हैं कि तुलसीदास जी का साहित्यिक पक्ष अधिक प्रबल है कि आध्यात्मिक पक्ष अधिक प्रबल है तो ये कहना मुश्किल हो जाता है दूसरी याद जी जितने आध्यात्मिक हैं जितनी की भावना उनकी जितने भगवान के भक्त हैं ज्ञानी हैं भक्त हैं जितने की उसमें प्रवीणता है उनके साहित्य की साहित्य की दृष्टि से साहित्यकार को जैसा साहित्य का ज्ञान होना चाहिए वैसा ही उनको ज्ञान भी है महाकाव्य की रचना कैसे की जाती है वो सब जानते हैं और फिर छंद के ऊपर भाषा के ऊपर शब्दों का सम्यक प्रयोग के ऊपर उनका पूरा अधिकार है तो इसके कारण से विश्वविद्यालयों के जितने छात्र हैं कोई तुलसीदास जी के रस परिपाक के ऊपर खोज कर रहा है कोई तुलसीदास जी की भाषा के ऊपर खोज कार्य कर रहा है कोई तुलसीदास जी के महाकाव्य की रचना प्रबंध रचना के ऊपर कुशलता के ऊपर कोई कर रहा है कोई तुलसीदास जी के मनोविज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहा है इस प्रकार से उसमें जो विभिन्न पक्षी जो तुलसीदास जी के हैं उन सब के ऊपर हुए और बल्कि उनमें भी बारीकियों के साथ में प्रकार अंतर भेद करके हुए, तुलनात्मक अध्ययन बहुत हुए रामचरित मानस और अध्यात्म रमन चरित्र मानस और बाल्मीक रमन इस प्रकार के विनय यानी कितने प्रकार के इतने अनुसंधान कार्य हो गए अगर उन सब अनुसंधान कार्यो को लेकर के कोई अध्ययन करे और रामचरित मानस का अध्ययन करे तो वो देखे उसको अध्ययन करने के लिए रामचरित्र मानस के लिए बिल्कुल उत्साहित मिल जाए बहुत लेखन कार्य हुआ है उसको उनका जितना पढ़ता जाएगा पूरी हो जाए तो भी वो अध्ययन कर सकता है इस समय के वर्तमान काल का एक प्रकार से अध्यात्म का एक प्रमुख ग्रंथ तो है ही है और उसके साहित्य ग्रंथ भी है इसलिए इसमें साहित्यिक तुट न होने के कारण से अध्ययन में गड़बड़ी नहीं होती नहीं तो जिन लोगों को साहित्य की कुशलता जिन लोगों में नहीं होती है उनका साहित्य पढ़ने में फिर जैसे हैं। कमी उदास है नहीं कहा था ऐसे दोस्त कभी उदास होंगे तो उनकी फिर भारत को समझना भी मुश्किल पड़ता है की क्या कहना चाहते हैं उनका अर्थ क्या है ये कठिनाई बढ़ाई लगती है कबीरदास के साथ लेकिन पहले दान जी के साथ में ये नहीं है उनके साथ में जिस प्रकार के किसान का भाव है वैसे उनकी भाषा भी सशक्त है तो सशक्त भाषा उनके भाव को व्यक्त करना चाहे वो हो उनके लिए सक्षम हो गया इनकी भाषा को लेकर के में और कि उसी प्रकार से सब्तावली वैसा ही छंद अपने आप तैयार हो जाता है तो उसमें ऐसा लगता है की शंकराचार्य कोई कठिनाई नहीं पड़ती और सभी श्लोक जितने उनमें सबसे एक सरस्ता है लालित्य है माधुरी है तो ये भी सब उनके दिखाई देता है कहीं उनके श्लोकों में शंकराचार्य जी के श्लोकों में ऐसी कठिनता नहीं दिखाई देती जैसे कि कहीं कहीं भवभूत को हो कल दास विद्यादि को हो तो उनको श्लोक पढ़ो तो उसका देने लगे घूमते फिर शरीर ढूंढते समझ में आए ऐसी बात नहीं तो ये गुण जैसे कि नौका के गुण शंकराचार्य जी की भाषा में है और वैसे ही गौण तुलसीदास तो जी की भाषा में हिंदी भाषा में भी देखने को मिलते है तो इससे उसी के अंतर ही कार्य करने लगती है ये दूसरी राष्ट्रीय स्वयं लीजिए व्यक्ति की आगे के करके देखेंगे बालकांट में ही तब कहते हैं जो भगवान का भक्त है और भगवान की जिसके भक्ति के ऊपर कृपा है तो कहते हैं कि भगवान तो फिर उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को कठपुतली की तरह से नचाते हैं इसमें ये इतनी बात वो कि देखो जो हो जिसके के अंदर आध्यात्मिक विकास होगा उसका हृदय तो स्वच्छ होगा और उसमें सरस्वती भी आकर के बात करेगी और उसके पानी में फिर बल आ जाएगा प्रभाव आ जाएगा शब्दों का प्रयोग चुना चुनाया होगा सोमित प्रयोग होगा और जो दोष जितने भी है वो प्राया लोगों में जितनी होती है, उनकी भाषा में भी दोष आ जाता है कई भाषा में कर्कशता दिखाई देती है कठोरता दिखाई देती है शब्दों शब्दों का सही उपयोग नहीं दिखाई देता है ये सब का कारण जो है मानसिक दुर्बलता व्यक्तियों की जो बुद्धि जो कर्षित होती है तो उनकी भाषा भी हो जाती है तो ये देख करके इन को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र मानस को ही करते हैं तो आज पहला श्लोक है। श्लोके रहा छंदसा मंगलाना चर्ता पंडे बाणी विनायक वर्णसंगा छंद मंगल बाणी विनायको शादिक अर्थ हुआ की भरणा नाम जितने भरण है वे सब अर्थ संघा जो अर्थ है वे सब रसानाम जितने भी रस है वे सब और सामपि और छंद भी जितने है वे सब और मंगलानांच है और जितने मंगल है वो सब मंगल भी करता इनके करने वाले जो बाणी और विनायक हैं उनकी हम वंदना करते हैं यह है वर्ण अर्थ रस छंद इनकी करने वाली है और विनायक गणेश जी जो है वो हो मंगल के करने वाले हैं इन दोनों की वंदना से ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं अब देखें यही से इसी श्लोक इस से तुलसीदास जी है देवताओं की वंदना तो करेंगे मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण की आवश्यकता है तो उसकी वंदना देवताओं की वंदना करना भगवान की वंदना करना मंगलाचरण की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन जिन देवताओं का वो स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं उन सब देवताओं का स्वरूप क्या है ये भी बताते जाते हैं वो देवता कैसे है क्या है किसको देवता कहते हैं ये भी बताते जाते हैं केवल गणेश जी का नाम ले देना मात्र से गणेश जी नहीं हो गए केवल सरस्वती का नाम ले देना सरस्वती नहीं हो गई सरस्वती कहते किसे हैं ये भी बताते हैं और फिर वंदना करते हैं ऐसी संकटी किसको कहते हैं पार्वती किसको कहते हैं उनको पहले बता लेंगे फिर उनकी वंदना करें ये क्रम चलता है तो इसलिए इसी ही से इस लोकों को अर्थ को ध्यान से देखना चाहिए इनको और देखना चाहिए सरस्वती देवी कौन है ने? तो सरस्वती देवी जो है वो हो है सरस्वती का नाम दूसरा नाम है वाणी अब वाणी जानते हैं जो बोला जाए बाणी तो जो बोला जाता है जो बाणी है उसी का नाम सरस्वती है अब सरस्वती के चित्र जरूर बना लिए जाते हैं लेकिन उन चित्रों को देख करके, चित्रों को ही सरस्वती माने रहना आरंभ में तो ठीक है लेकिन आगे चलकर के बात में आ जाना चाहिए कि वाणी किसे कहते हैं और वो बाणी भी जब जो की मंगलकारी बाणी हो सरस्वती है ही है, तो दो प्रकार की है एक भी है एक मंगलकारी है एक बाणी वो भी है जिसमें भगवान का नाम जपा जाता है भगवान की किए जाते हैं एक बाणी वो भी है और एक बाणी वो है जो दूसरे को गालियां दी जाती है दोष दिए जाते हैं हाया की जाती है झाझाया की जाती है ये तो एक है तो झाया वाली बाणी जो है नहीं है जो भगवान की वंदना वाली बाणी है जो भगवान की महिमा सुनाने वाली वाणी है वही वाणी वाणी है इसलिए अब यहाँ पे देखो वाणी में क्या क्या बात है शुरू करते हैं कि वर्णा नाम पहले वर्ण वर्ण भी बाणी का ही एक अंग है वर्ण में स्वर और व्यंजन ये दो आते हैं। स्वर और व्यंजन स्वर में आकर के छत्र आई से लेकर अंग आता जो है ये स्वर है और काघा कागा से लेकर के तक जो है ये व्यंजन है यह स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण है इनको वर्ण कहते हैं स्वर कितने हैं कोई कहता है कि स्वर नौ है कोई कहता है कि स्वर बारह है कोई कहता है स्वर सोलह है संस्कृत के जो व्याकरण के ग्रंथ हैं उनमें है भी मतभेद है वैसे नौ स्वर आ मुख मुख जो है ये है इनके नो, करके बता कि ये नो जो है ये है, इह, स्वर है। इनके रस्व और दीर्घ इन दोनों रूपों को ले लेते हैं तो ये फिर बारह हो जाते हैं आ इ ए आई ओ अंग हो गए लेकिन इसमें चार छूट गए उनको भी ले लें तो सोलह हो जाते हैं ई ए आई ओ छोटी रीत बड़ी री और उसमें बड़ी डबल वाली ये सब संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होते हैं इन सबको ले लें तो सोलह स्वर हो गए और फिर व्यंजन अगर काका गां कर के हाथ रख ले तो फिर वो हो जाते हैं तैतीस और ये संयुक्त छत्ताक्षर कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन संयुक्त माने छा का मिलकर के छा हो गया त्रा तावड़ा मिलकर के त्रा हो गया ग्या मिलकर के या हो गया तो ये संयुक्त कहलाते हैं इन तीनों को भी मिला ले तो छत्तीस हो गए तो इस प्रकार से छत्तीस और सोलह या छत्तीस और बारह जो भी जोड़े इस प्रकार के ये सबके सब ये वर्ण कहलाते हैं वर्णों से मिलने से वर्णों के मिलने से फिर शब्द बनते हैं दो तीन जहां हो गए हर वर्ण का भी एक अर्थ है हर अक्षर अच्छा का भी एक अर्थ है और फिर उनके मिलने से जो शब्द बनते हैं उनका भी अर्थ है संस्कृत में का का भी अर्थ है खा का भी अर्थ है का का भी अर्थ है आ का भी अर्थ है ई का भी अर्थ है यह सबके अर्थ है डिक्शनरी आप देखेंगे तो जहां डिक्शनरी में आश्रू तो आ से जितने अक्षर बनने वाले होंगे शब्द बनने वाले होंगे उनका तो अर्थ आगे देंगे लेकिन आ का भी कुछ अर्थ है पहले उसी का अर्थ देंगे तो इस प्रकार देखते हैं सबके जितने भी वर्ण हैं, उन सबके अर्थ हैं उनसे बने हुए जितने शब्द हैं उनके भी अर्थ हैं वे सब मिलकर के इन सबको ये तो के साथ में शब्द भी आ गया और शब्दों से बना हुआ वाक्य भी आ गया ये सब वर्ण के अंतर्गति ले और फिर वाक्यों से बनकर बना तो फिर छंद बन गए जब वाक्यों को एक विशेष क्रम से रखा गया जिससे कि वो प्रवाह युक्त तो बन जाए और गिय बन जाए तो उसे छंद कह देते हैं। वही वाक्य जो वाक्य साधारण से गंध कहलाता है जिस समय की वो गिये नहीं है गाया नहीं जा सकता लेकिन जब वो गाने युक्त बन गया तब तो वो फिर छंद बन गया उसका छंद भी कम से कम दो प्रकार के होते हैं एक मातृक होते हैं एक वर्णिक होते हैं मातृ में जिसकी मात्राएं गिन करके छंद बनते हैं वे छंद और वे वर्ण गिन करके जिनके छंद बनते वो जैसे संस्कृत का अनुष्टुप छंद है अनुष्टुप छंद में आठ आठ करके जो है वो मात्राएं नहीं जाती गिनी जाती हैं जाते आठ आठ, आठ अक्षर गिन लिए गए और उसका अनुष्टुप छंद जैसे ये स्वयं अनुष्टुप छंद है ये वर्णानाम रसानाम छस्कृत का एक छंद है और इसमें आठ आठ करके वर्ण इसके रखे गए है तो आठ आठ सोलह और सोलह जून बत्तीस इस प्रकार से बत्तीस इसमें लेकिन जैसे चौपाई है तो इसमें सोलह जो जो होती है मात्राएं सोलह होती है सोलह अक्षर नहीं होते हैं सोलह मात्राएं है होती हैं। मैं ह्रस और दीर्घ करके जब गिनते हैं तो उसको मिला करके हृस की एक में गिने जाएगी दीर्घ दो गिनी जाएगी इस प्रकार से मिला करके सोलह मात्राएं होंगी तब छंद की एक इसकी चौपाई की एक चौपाई बनती है चौपाई का एक भाग सोलह का हो गया इसी प्रकार जब जैसे जैसे कवित्व हैं कवित रामायण तुलसीदास जी की या कवित्व लिखे हैं उन्होंने कवितावली लिखी है तो उसमें जो कवित्व हैं वो जो है उसमें उसमें मात्राएं नहीं गिरी जाती है उसमें वर्ण गिरे जाते हैं सोलह और पंद्रह पंद्रह या सोलह या सोलह सोलह इस प्रकार के कवित्व घनाक्षरी इत्यादि कवित्व कहलाते हैं तो बाल भी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मनोलंक लीलिवे कुल रसना पसारी है अविछंद है तो इसमें इनकी जो ग्रहण गिनती होती है वो मात्रा से गिनती नहीं इनकी होती है तो ऐसे ही जितने जितने प्रकार के भी छंद है वो भी सब छंद नाना प्रकार के है। तो ये छंदी के अंतर्गत ये भी आते हैं और फिर उसके बाद में क्या आता अर्थ आता है इनके सब शब्द बात के छंदों के इनके सबके अर्थ भी है अर्थानाम अब अर्थानाम क्यों कर लिया गया तो अर्थ मैंने बहुवचन में अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं अविधा होता है लक्षण होता है व्यंजना होता है तीनों प्रकार के अंश भी इसमें आ जाते हैं दो तो भी के तो भी के आते हैं। तो ये बात में यहाँ क्या है? है, ये। से, है, है, बात है जिस प्रकार की नौरत है कुछ तो हमको लेकर के हम तो कितनी हद पूरी बात हो गई पानी कहीं कहीं श्रं कहीं का जहाँ का भगवान राम तो उसके साथ करुण रखा जाता है चढ़ा जब मृदय लगता है तो वहां से प्रार्थना करता है हो जाता है तो वहा कर जाता है उस प्रकार की जगह जगह प्रकार उसका वर्णन करता है उस रस का होता वैसे ही अनुभव करने लगता है पर इसको करोण रखते हैं प्रकार के अनुभव रहने वाले करके सरस्वती है यह वाणी है ये सब मंदिर करने वाली है, है, कर है सरस्वती का आह्वान किए हुए अगरचना हो तो कैसे रचना अगर भगवान की महिमा सुना की सुनाई जाए तो बिना सरस्वती की कैसे सुनाई जाए तो हमसे पहले देवताओं में से तो सरस्वती धोनी का आह्वान किया और बदलाव करके साथ करने वाली हो तो मंगलकारी तत्व तो गणेश है तो सरस्वती और मंगलकारी तो पानी और पानी के साथ में तो मंगल की भावना भी ये सोना मिलकर के सरसती भी हो गए और गणेश भी हो गए अब तो गणेश जी को भी आपको कहीं बहुत दूर बात करने वाला किसी को देवता करके ना समझे देवती है गणेश जब वो भी जब मंगलकारी भावनाएं अपने अंदर में आती है तो समझो गणेश है तो आदे, की, बात, की बात अगर कोई बोले तो समझो कि बनाए जिसके हाथी के जैसा जिनका मुख है तब वहाँ पर यह फिर कैसे जुगड़े उनकी बदला करते है तो वहां कहते हैं ज्ञान रात ज्ञान रात जो ज्ञान की रात ज्ञान की जैसे पानी ये पानी तो जो हो गई सब लेकिन उस शब्दों के द्वारा कुछ ज्ञान की तो हो उसमें खोखले सब्त कैसे होगा जो उसमें जो शब्दों में जो ज्ञान है उगड़े है ज्ञान राशुण ज्ञान होगी इसके साथ में सदगुण भी समझे तो, तो सदगुण भी एक भावात्मक वस्तु है ज्ञान भी एक भावात्मक वस्तु है और ये सब प्रत्यक्ष होते हैं तो पानी के हैं, त्यक्ष के अंदर ज्ञान भी हो सकता है व्यक्ति के अंदर सदगा भी हो सकते हैं लेकिन जब उनको वो व्यक्त करेगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों मिलकर के अंदर ज्ञान भी हो सदगुण भी प्रकार से पानी भी सहित सहित सम्मिलित हो और किस प्रकार की जो स्थिति बनी